मैरी एनिंग जीवाश्म खोजने वाली लड़की लेखन लॉरेंस एनहोल्ड चित्रांकन शीला मॉक्सले हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी जब मैरी एनिंग बच्ची थी तब उस पर आकाश से बिजली गिरी थी बिजली ने एक विशाल एल्म के पेड़ को तोड़ दिया और मैरी को उसकी नर्स की बाहों से दूर फेंक दिया जब मेरी के पिता ने यह भयानक समाचार सुना तो वह अपनी बढ़ई की वर्कशॉप में थे उन्होंने अपना हथौड़ा रखा और वह तेजी से लाइम रेजिस की तूफानी सड़कों से होकर भागे धीरे से उन्होंने अपनी छोटी बेटी के ढीले शरीर को उठाया बच्ची को देखकर उनकी आंखों के आंसू बारिश की तरह बह निकले लेकिन फिर एक असाधारण बात घटी मेरी एनिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और अपने पिता के आश्चर्यचकित चेहरे को छुआ और फिर वह छोटी लड़की मुस्कुराने लगी तब मेरी के पिता को एहसास हुआ कि मेरी एनिंग कोई साधारण लड़की नहीं थी तीन साल लहरों की तरह गुजर गए बिजली की तरह तेज़ दिमाग वाली उसकी मां ने चढ़ाया पिता को छोड़कर मेरी के बहुत कम ही दोस्त थे जिनसे वो बहुत प्यार करती थी शहर के बाकी सभी लोगों की तरह वो भी पिता की धब्बेदार दाढ़ी के कारण उन्हें पेपर बुलाती थी एक शनिवार पेपर ने अपनी वर्कशॉप जल्दी बंद कर दी वो मेरी को समुद्र के किनारे चट्टानों के पास ले गए मेरी ने पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया क्योंकि वह जानती थी कि वह स्थान कितना खतरनाक हो सकता था लाइम रेजिस की मिट्टी की चट्टाने पिघलती चॉकलेट की तरह नरम थीं। मेरी ने कभी कभी ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों को नीचे समुद्र तट पर फिसलते और पानी में गिरते देखा था पेपर के पास चट्टानों के बारे में तमाम कहानियां थी उन्होंने चरने वाले मवेशियों के पैरों के नीचे से जमीन गायब होती देखी थी उन्होंने कहा वो एक ऐसी जगह जानते थे जहां आधा फार्म हाउस चट्टान के किनारे पर अभी भी संतुलित टिका हुआ था पेपर और उनके साथ खदान में काम करने वाले दोस्त ने झांक कर देखा और वहां पर रसोई और यहां तक कि बगीचे के गेट के अवशेष भी दिखे जो नीचे चट्टानों पर टुकड़ों में टूटे पड़े थे जब वे ब्लैक वैन नामक स्थान पर पहुंचे तो पेपर ने अपनी जेब में हाथ डाला मेरी को तब आश्चर्य हुआ जब पेपर ने अपना सबसे अच्छा स्टील का हथौड़ा निकाला वो सूखी मिट्टी की एक बड़ी चट्टान के पास घुटनों के बल बैठ गए और ध्यानपूर्वक मिट्टी को थपथपाने लगे आप क्या ढूंढ रहे हैं मेरी ने रेत पर नाचते हुए पूछा बस थोड़ा धैर्य रखो, पेपर हंसे। वो इतनी सावधानी से काम कर रहे थे मानो वो फर्नीचर का कोई बढ़िया मॉडल बना रहे हों। मेरी करीब झुकी क्या वहां कुछ छिपा हुआ था ठीक पत्थर के अंदर आखिरकार पेपर ने उसे पत्थर के अंदर मुक्त किया और वो चीज मेरी को सौंप दी ये ये एक खजाना है उन्होंने हांफते हुए कहा हम इसे स्नेक स्टोन कहते हैं पेपर मुस्कुराए ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए एक उपहार है मेरी वो मेरी द्वारा अब तक देखी गई सबसे सुंदर चीज थी वर्कशॉप में वापस आकर पेपर ने स्नेक स्टोन को पॉलिश किया और उसे मेरी के लिए एक डोरी पर लटका दिया एक आदर्श हार की तरह उस दिन से मेरी ने अपना हर खाली पल खजाने की खोज में बिताया उसकी आंखें तेज थीं और उसने हर जगह हर आकार में खजाने खोजे छोटे चमकदार चक्की के पार्ट जितने बड़े संगमरमर वाले पत्थरों में उंगलियों जैसे सीधे पत्थरों में या पौधों की तरह नाजुक चट्टानों में भी पेपर ने मेरी को उनके अजीब जादुई नाम थंडरबोल्ड्स परियों के दिल मगरमच्छ के दांत राक्षस के नाखून सिखाए पेपर ने मेरी को अपनी वर्कशॉप में उसके संग्रह को रखने के लिए विशेष दराज भी दी लेकिन जब अन्य बच्चों ने मेरी को चट्टानों के पास खजाने का शिकार करते देखा तो वे हंसे और उन्होंने उसे चिढ़ाया किसी ने कविता बनाई पत्थर वाली लड़की हड्डी वाली लड़की बाहर निकलो लड़की जब ऐसा होता तो मेरी पेपर के पास रोती हुई दौड़ती हुई जाती थी उस साल शहर में अब तक की सबसे अधिक बारिश वाली और तूफानी सर्दी पड़ी बड़ी लहरों ने छोटे छोटे घरों को ध्वस्त कर दिया और चट्टानें और भी नरम और खतरनाक हो गईं इसलिए मेरी उनसे दूर ही रही ठंडी नम हवा के कारण पेपर बीमार पड़ गए अब पेपर बूढ़े और थके हुए दिखने लगे और कभी कभी वो इतनी जोर से खांसते थे कि मेरी को डर लगता था एक शाम कुछ अमीर महिलाएं पेपर की वर्कशॉप में आई मेरी जानती थी कि वे कौन थीं वे फिलपॉट बहनें थीं जो शहर के रईस इलाके के एक अच्छे घर में एक साथ रहती थीं। लोग उन्हें वैज्ञानिक कहते थे महिलाओं में सबसे छोटी एनी फिलपॉट चाहती थी कि पेपर उसके लिए एक सामने शीशा लगा कैबिनेट बनाए जिसमें वो अपने खजाने प्रदर्शित कर सके मेरी उछल पड़ी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि किसी और को भी उन खजानों में दिलचस्पी होगी क्षमा करें मेरी ने घबराते हुए कहा क्या आप मेरा संग्रह देखना चाहेंगी और फिर उसने दराज खींचकर खोल दी वाह महिलाओं ने हांफते हुए कहा कितने अद्भुत जीवाश्म हैं जीवाश्म मेरी ने यह शब्द पहले कभी नहीं सुना था मिसेस फिलपॉट मुस्कुराई वे देख सकती थीं कि मेरी को अपने संग्रह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी देखो मेरी बात सुनो मेरी एनी फिल्पॉट ने कहा जब पेपर मेरा छोटा सा कैबिनेट तैयार कर लें तो तुम भी उनके साथ हमारे घर आना हम मिलकर चाय पियेंगे और फिर हम तुम्हें अपना संग्रह दिखाएंगे तीन लंबे हफ्तों तक मेरी ने कैबिनेट खत्म करने के लिए पेपर का इंतजार किया ऐसा लग रहा था कि वो पहले से कहीं अधिक धीमी गति से काम कर रहे थे मेरी को उनकी बहुत चिंता थी लेकिन आखिरकार कैबिनेट खत्म हुआ लकड़ी उसी पेड़ की थी जिस पर बिजली गिरी थी और जिससे बेबी मेरी की लगभग मृत्यु हो गई थी मेरी ने सोचा कि वो कैबिनेट पेपर द्वारा अब तक की बनाई गई सबसे सुंदर चीज थी धीरे धीरे पेपर ने कैबिनेट को भूरे कागज़ में लपेटा और उसे डोरी से बांध दिया मेरी को चूमते समय उनके बूढ़े हाथ कांप रहे थे मेरी ने फिलपॉट के आलीशान घर जैसा पहले कुछ नहीं देखा था हर कमरे में महंगे गलीचे और चाय परोसने के लिए नौकरानियाँ थीं इनमें सबसे अद्भुत वहाँ पर जीवाश्म खजानों का संग्रह था मिसेस फिलपॉट ने बताया कि जीवाश्म प्राचीन समुद्री जीवों के अवशेष थे जो मिट्टी में संरक्षित थे सब कुछ इतना दिलचस्प था कि मेरी घबराना ही भूल गई तब एनी ने उसे एक बड़ा दांत दिखाया जो उसने खोजा था यह एक महान समुद्री राक्षस का दांत है उसने कहा उसने मेरी से कहा कि उसका मानना है कि बाकी प्राणी अभी भी बाहर चट्टानों में कहीं छिपा होगा अगर कोई उसे कभी खोजेगा मेरी तो वो अब तक का सबसे बड़ा जीवाश्म खजाना होगा जब मेरी पहाड़ी से नीचे भागी तो अंधेरा हो गया था। जैसे ही उसने का धक्का शांत हो गई थी। मेरी को ऐसा लगा मानो उसकी आधी दुनिया खत्म हो गई हो जैसे कि चट्टान के किनारे पर वो फार्म हाउस था और अब घर में पैसे भी नहीं बचे थे मेरी की मां ने वो सब कुछ बेचना शुरू कर दिया जो वो बेच सकती थी और फिर भी वे भूखे सोते थे एक शाम मेरी घूमते घूमते चर्च यार्ड तक पहुंची हर चीज पर भारी कोहरा छाया हुआ था फटे हुए बादलों के पीछे नींबू के टुकड़े के आकार वाला चंद्रमा चमक रहा था जैसे ही मेरी उस पत्थर के पास पहुंची जो पेपर की कब्र को चिन्हित करता था अंधेरे में कुछ हिलने लगा एक पल के लिए तो मेरी डर गई लेकिन करीब आने पर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ और नहीं बल्कि एक अजीब सा छोटा कुत्ता था धब्बेदार कोट वाला एक छोटा कुत्ता कुत्ते ने आकर मेरी के हाथ को चाटा जब वो घर चलने के लिए मुड़ी तो छोटा कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चला आखिरकार कुत्ता वर्कशॉप में भाग गया और मेज के नीचे छिप गया मेरी हंसी शायद तुम्हें भी एक दोस्त की जरूरत है उस क्षण से मेरी और वो कुत्ता कभी अलग नहीं हुए उस गर्मी में शहर छुट्टियां बिताने वालों से भरा हुआ था जब मैरी और उसका कुत्ता अमीर महिलाओं और सज्जनों को सड़कों पर घूमते हुए देख रहे थे तो मैरी के दिमाग में अचानक एक विचार आया शायद वो अपने जीवाश्मों उनको बेच सकती थी उसने वर्कशॉप से एक मेज को फुटपाथ पर खींचा और अपने संग्रह के जीवाश्मों को मेज पर सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया अपने गले के स्नेक स्टोन को छोड़कर बाकी सभी को वो कभी भी स्नेक स्टोन से अलग नहीं होगी उसने अपनी बेहतरीन लिखावट में एक छोटा सा चिन्ह लिखा बिक्री के लिए जीवाश्म फिर मेरी एनिंग और छोटा कुत्ता इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गए बच्चों का एक समूह सबसे पहले आया वे हंसने लगे और बेचारी मेरी की ओर इशारा करने लगे पत्थर वाली लड़की हड्डी वाली लड़की बाहर निकलो लड़की वे चिल्लाए पूरे दिन मेरी इंतजार करती रही वो अपनी मेज समेटने ही वाली थी कि महिलाओं और अमीर सज्जनों का एक समूह वहां आया कितने आकर्षक हैं एक महिला ने कहा वे क्या हैं? किसी और ने पूछा उससे एक आनंददायक ब्रोच बनेगा या एक बगीचे का आभूषण और इस प्रकार मेरी एनिंग ने अपना पहला जीवाश्म बेचा और जब वे अमीर लोग चले गए तब मेरी की जेब सिक्कों के भार से लटक गई मुझे पता था कि मैं सही थी मेरी ने अपने कुत्ते के कान में फुसफुसाया ये सिर्फ साधारण पत्थर नहीं है यह वास्तव में खजाना है काश में उस समुद्री राक्षस को ढूंढ पाती सारी गर्मियों भर मेरी अपनी दुकान के लिए क्यूरियोसिटीज़ यानी जीवाश्म की खोज करती रही उसने मिसेस फिलपॉट से जीवाश्मों के बारे में किताबें उधार ली और उसने वो सब कुछ सीखा जो वो सीख सकती थी मेरी जो पैसा कमा रही थी उससे उसकी माँ खुश थी। लेकिन माँ खतरनाक चट्टानों पर अकेले मेरी के घूमने से चिंतित भी थीं मेरी ने माँ को आश्वस्त किया कि छोटा कुत्ता आपात स्थिति में उसकी मदद के लिए दौड़ेगा अपनी खोजों के दौरान मेरी ने प्रागैतिहासिक काल में विशाल समुद्री राक्षस और चट्टानों के बारे में अधिक से अधिक सोचा उसने असाधारण प्राणियों द्वारा बसाए गए शानदार परिदृश्यों की कल्पना की एक सुबह मेरी दिन के सपने देखने में इतनी व्यस्त थी उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका कुत्ता कहां भटक गया था मेरी कुत्ते को पुकारते हुए समुद्र तट पर दौड़ी लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आया आखिरकार उसने हल्की सी भौंकने की आवाज़ सुनी उसने चट्टान के ढलान वाले किनारे पर अपने धब्बेदार कुत्ते को देखा मेरी ने उसे नीचे आने के लिए बुलाया लेकिन छोटा कुत्ता वहां से नहीं हिला वो गुस्से में मिट्टी में से किसी चीज को खनोच रहा था मेरी के पास कोई और विकल्प नहीं था वो धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ने लगी आखिरकार वो उस छोटी सी कगार पर पहुंची जहाँ उसका कुत्ता खड़ा था उसका दिल धड़क रहा था उसने जो देखा उसे उस पर विश्वास ही नहीं हुआ एक विशाल खोपड़ी मेरी को देखकर मुस्कुरा रही थी छोटे कुत्ते ने समुद्री राक्षस खोज निकाला था सारी सुबह मेरी ने पेपर्स के हथौड़े से वहां खुदाई की वहां उस खोपड़ी के अलावा और बहुत कुछ भी था शायद एक पूरा कंकाल लेकिन मेरी के लिए उसे अकेले खोदना एक बहुत बड़ा काम था कौन उसकी मदद कर सकता था अचानक उसे पेपर के पुराने दोस्त खदान वाले याद आए समुद्री राक्षस की रक्षा के लिए छोटे कुत्ते को छोड़कर मेरी एनिंग सावधानी से समुद्र तट पर गई फिर खदान की ओर तेजी से दौड़ी मुझे वो मिल गया है वो चिल्लाई मुझे समुद्री राक्षस मिल गया है दस मिनट से भी कम समय में मेरी चट्टान के किनारे गैती और फावड़े लेकर खदान मजदूरों के एक समूह का नेतृत्व कर रही थी यह खबर पूरे कस्बे में आग की तरफ फैल गई मेरी एनिंग को समुद्री राक्षस मिल गया है मेरी एनिंग ने उसे ढूंढ लिया है खुदाई देखने के लिए समुद्र तट पर एक उत्साहित भीड़ जमा हो गई मिसेस फिलपॉट अपने अच्छे कपड़ों में पहुंची और उन्होंने मेरी की जबरदस्त सराहना की यहां तक कि जिन बच्चों ने उसे चिढ़ाया था वे भी देखने आए लेकिन अब वे हंस नहीं रहे थे जब शाम का सूरज समुद्र में पिघल रहा था तब एक अजीब जुलूस शहर में वापस आया कीचड़ में सनी एक छोटी लड़की उस भीड़ का नेतृत्व कर रही थी पीछे छह मजबूत खदानकर्मी सावधानी से एक असली समुद्री राक्षस की हड्डियों को उठाकर ले जा रहे थे वे हड्डियां एक पेड़ जितनी लंबी और एक मिलियन वर्ष से अधिक पुरानी थीं। पूरी दुनिया के देखने के लिए कंकाल को पेपर के वर्कशॉप के फर्श पर रखा गया उसके बाद कई महीनों तक बाहर के आगंतुक लाइम रेजिस की जीवाश्म लड़की से मिलने आते रहे प्रसिद्ध वैज्ञानिक लंदन से गाड़ियों में आए और यहां तक कि सैक्सनी के राजा भी आए सबने कहा कि वो अब तक का पाया गया सबसे महत्वपूर्ण जीवाश्म था उन्होंने उस राक्षस को इचथसोरस मछली चिपकली नाम दिया जिस संग्रहालय ने उसे खरीदा था उसने मेरी और उसकी मां को पर्याप्त धन दिया जिससे वो अपना शेष जीवन खुशी से बिता सके लेकिन अजीब बात यह थी कि छोटा धब्बेदार कुत्ता गायब हो गया था मानो कि उसने अपना काम खत्म कर दिया हो और फिर वह कहीं चला गया हो कभी कभी मेरी कल्पना करती थी कि उसे समुद्र धुंध में दूर कहीं हल्की हल्की भोंकने की आवाज सुनाई देती थी तब मेरी एनिंग मुस्कुराती थी और अपनी गर्दन में लटके स्नेक स्टोन को छूती थी और फिर गर्म वर्कशॉप में वापस चली जाती थी जहां की अलमारियां अंधेरे और खतरनाक चट्टानों में पाए जीवाश्मों से भरी हुई थी अब हम जान लेते हैं मेरी एनिंग का जन्म सत्रह सौ निन्यानवे में हुआ था और उसने अपना सारा जीवन डॉट में लाइम रेजिस में बिताया पंद्रह महीने की उम्र में वो बिजली गिरने से बच गई जिसमें दो बड़ी लड़कियों और उसकी नर्स की मौत हो गई थी मेरी हमेशा से ही जिद्दी और स्वतंत्र थी और बाद में वो एक प्रसिद्ध स्थानीय नागरिक बनी जो अपने छोटे कुत्ते के साथ जीवाश्मों की तलाश करती थी उस समय एक युवा लड़की के लिए यह एक असाधारण व्यवसाय था महान इच्छियोसॉरस जिसे मेरी ने 12 साल की उम्र में खोजा था मेरी की कई खोजों में से पहला था जिसने इवोल्यूशन के नए विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अंततः डार्विन की प्रजातियों की उत्पत्ति ऑफ स्पीशीज की ओर हुआ, बाद में मेरी ने और सैकड़ों अन्य जीवाश्मों की खोज की जिन्हें अभी भी दुनिया भर के संग्रहालयों में देखा जा सकता है आज भी लाइम जीवाश्म शिकारियों को आकर्षित करता है और बच्चे अभी भी लाइमरेजिस की जीवाश्म लड़की मेरी एनिंग के बारे में एक टंग ट्विस्टर दोहराते हैं She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. So if she sells seashells on the seashore, I'm sure that the shells are seashore shells.